वेदांत दर्शन अध्याय तीन पाद तीन सूत्र बावन संबंध ऐसा होने से क्या प्रमाण है इन जिज्ञासा पर कहते हैं परेण च शब्द से ताध्यम भूयस्वात्नुबंध परेण बाद वाले मंत्रों से यह सिद्ध होता है च तथा शब्दस्य उसमें कहे हुए शब्द समुदाय का ताद उसी प्रकार का भाव है तू किंतु अन्य साधकों के भूयस्वाद दूसरे जीवों की अधिकता से अनुबंध सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं व्याख्या मंडकोपनिषद में पहले तो यह बात कही गई है कि वेदांत विज्ञान था, सन्यास था संसाद्यतः शुद्धसत्वा ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले परामृता परिमुच्यंत सर्वे वेदांत शास्त्र के ज्ञान द्वारा जिन्होंने वेदांत के अर्थभूत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर लिया है कर्मफल रूप समस्त भोगों के त्याग रूप योग से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है वे सब साधक मरण काल में ब्रह्मलोकों में जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं इसके बाद अगले मंत्र में जिनको इस शरीर का नाश होने से पहले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है उनके विषय में इस प्रकार कहा है गताह कलाह पंचदश प्रतिष्ठा देवास् सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माण विज्ञानमयस् आत्मा परे व्यय सर्व एकी भवंति उनकी पंद्रह कलाएँ अर्थात प्राणों के सहित सब इंद्रियाँ अपने अपने देवताओं में विलीन हो जाती है जीवात्मा और उसके समस्त कर्म संस्कार ये सब के सब परम अविनाशी परमात्मा में एक हो जाते हैं फिर नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर बताया है कि तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात परम पुरुष मुपैत दिव्यम वह ब्रह्म को जानने वाला विद्वान नाम रूप को नहीं छोड़कर पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है इस प्रकार शुद्ध अंतकरण वाले अधिकारियों के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताने के बाद साक्षात ब्रह्म को जान लेने वाले विद्वान का यही नाम रूप से मुक्त होकर पर ब्रह्म में विलीन हो जाना सूचित करने वाले शब्द समुदाय पूर्व सूत्र में कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं इसलिए यह सिद्ध होता है कि जिनके अंतकरण में ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है वहाँ जाने के संकल्प से जिनका सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ ऐसे ही साधक ब्रह्म लोकों में जाते हैं जिनको यही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है वे नहीं जाते यह अवान्तर फलभेद होना उचित ही है संबंध यहाँ तक मुक्ति विषय फलभेद के प्रकरण को समाप्त करके अब शरीर पात के बाद आत्मा की सत्ता और कर्म फल का भोग न मानने वाले नास्तिकों के मत का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं एक आत्मान शरीर भावात सूत्र तिरपन एक एक कई एक कहते हैं कि आत्मन आत्मा का शरीर शरीर होने पर ही भावात भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है व्याख्या कई एक नास्तिकों का कहना है कि जब तक शरीर है तभी तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीति होती है शरीर के अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है अतएव मरने के बाद आत्मा परलोक में जाकर कर्मों का फल भोगता है या ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है ये सभी बातें असंगत हैं संबंध इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं सूत्र चौवन तद्भावा व्यतिरेक तद्भावाभावित्वान तोलब्धिवत व्यतिरेक शरीर से आत्मा भिन्न है तद्भावा तदभावाभावित्वात् क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता इसलिए न आत्मा शरीर नहीं है तू किंतु उपलब्धिवत ज्ञातापन की उपलब्धि के सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है व्याख्या शरीर ही आत्मा है यह बात ठीक नहीं है किंतु शरीर से भिन्न शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्यों को जानने वाला आत्मा अवश्य है क्योंकि मृत्युकाल में शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब पदार्थों को जानने वाला चेतन आत्मा नहीं रहता अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि शरीर के रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता उसी प्रकार यह भी मान ही लेना चाहिए कि शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहता है वह स्थूल वह इस स्थूल शरीर में नहीं तो अन्य सूक्ष्म शरीर में रहता है परंतु तो आत्मा का अभाव नहीं होता अतः यह कहना सर्वथा युक्त विरुद्ध है कि इस स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है यदि इस शरीर से भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने और दूसरों के शरीरों को नहीं जान सकता क्योंकि घटादी जड़ पदार्थों में एक दूसरे को या अपने आप को जानने की शक्ति नहीं है जिस प्रकार सब का ज्ञाता होने इस गेय शरीर से उसका भिन्न होना भी प्रत्यक्ष है संबंध प्रसंग वाप्त हुए नास्तिक वाद का संक्षेप में खंडन करके अब पुनः भिन्न भिन्न श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है जिज्ञासा यह है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में यज्ञों के उदगीत आदि अंगों में भेद है अतः यज्ञादि के अंगों से संबंध रखने वाली उपासना एक शाखा में कहे हुए प्रकार से दूसरी शाखा वालों को करनी चाहिए या नहीं इस पर कहते हैं सूत्र अंगाव बद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम अंगावबद्धाह यंग के उद्गीत आदि अंगों से संबंध उपासनाएं शाखासु ही जिस शाखा में कही गई हो उसी में करने योग्य है ना ऐसी बात नहीं है तो किंतु प्रतिवेदम प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं व्याख्या ओ मित्ये तदक्षरम उद्गीत मुपास ओम इस एक अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए लोकेसुपंचाविधम सामोपासीत पांच प्रकार के साम की लोकों के साथ संबंध जोड़कर उपासना करनी चाहिए इत्यादि प्रकार से जग्याद के अंग रूप उद्गीत आदि से संबंध रखने वाले जो प्रतीकोपासना बताई गई है उसका जिस शाखा में वर्णन है उसी शाखा वालों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए अन्य शाखा वालों को नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है अपितु तो प्रत्येक वेद की शाखा के अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं संबंध इसी बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं सूत्र छप्पन मंत्रादिवार वद्वा विरोध वा अथवा यो समझो कि मंत्र दिवत मंत्र आदि की भांति अविरोधा इसमें कोई विरोध नहीं है या क्या जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञों यज्ञोपयोगी अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले भी आवश्यकता आवश्यकतानुसार व्यवहार में ला सकते हैं उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है उसी प्रकार पूर्व सूत्र में कही हुई यज्ञांगों से संबंध रखने वाले उपासनाओं के अनुष्ठान में भी कोई विरोध नहीं है संबंध जिस प्रकार वैश्वा नर्विद्या में एक एक अंग की उपासना का वर्णन आता है उसी प्रकार और भी कई जगह आता है ऐसी उपासनाओं में उनके एक एक अंग की अलग अलग उपासना करनी चाहिए या सब अंगों का समुच्चय करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र संतावन भूम क्रतुवजायस्तम तथा ही दर्शयति क्रतुवत अंगोपांग से परिपूर्ण यज्ञ की भांति भूमः पूर्ण उपासना की जायस्व श्रेष्ठता है ही क्योंकि तथा वैसा ही कथन दर्शयति श्रुति दिखलाती है व्याख्या जिस प्रकार यज्ञ के किसी अंश का अनुष्ठान करना और किसी का न करना श्रेष्ठ नहीं है किंतु सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है उसी प्रकार वैश्वानर विद्या आदि में बताई हुई उपासना का अनुष्ठान भी पूर्ण रूप से करना ही श्रेष्ठ है उसके एक अंग का नहीं वैश्वानविद्या की भांति सभी जगह यह बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि श्रुति ने वैसा ही भाव वैश्वा नर्विद्या के वर्णन में दिखाया है राजा अश्वपति ने प्राचीन शाल आदि छहों ऋषियों से अलग अलग पूछा कि तुम वैश्वानर की किस प्रकार उपासना करते हो उन्होंने अपनी अपनी बात कही राजा ने एक एक करके सबको बताया तुम अमुक अंग की उपासना करते हो साथ ही उन्होंने उस एकांग उपासना का साधारण फल बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता तुम अंधे हो जाते इत्यादि तदनंतर अठारहवें खंड में यह बताया है कि तुम तो लोग उस वैश्वा परमात्मा के एक एक अंग की उपासना करते हो जो इस बात को समझकर आत्मा रूप से इसकी उपासना करता है वह समस्त लोक में समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करने वाला हो जाता है इस प्रकार वहाँ पूर्ण उपासना का अधिक फल बताया गया है इसलिए यही सिद्ध होता है कि एक एक अंग की उपासना की अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है अतः पूर्ण उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए संबंध नाना प्रकार से बताई हुई ब्रह्मविद्या भिन्न भिन्न है कि एक ही है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र अंठावन नाना शब्दादि भेदात शब्दादि भेदात शब्द आदि का भेद होने के कारण नाना सब विद्याएं अलग अलग है व्याख्या सदविद्या भूमिविद्याहर विद्या उपकोशल विद्या सांडिल्य विद्या वैश्वानर विद्या आनंदमय विद्या अक्षर विद्या इत्यादि भिन्न भिन्न नाम और विधि विधान वाली इन विद्याओं में नाम और प्रकार आदि का भेद है किसी अधिकारी के लिए एक विद्या उपयुक्त होती है तो अन्य के लिए दूसरी ही उपयुक्त होती है इसलिए सबका फल एक ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी एक नहीं है भिन्न भिन्न है संबंध इन सबके समुच्चय का विधान है या विकल्प का अर्थात इन सबको मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए या एक एक का अलग अलग इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र विकल्पो विकल्पोवशिष्ट फलत्वाद अविशिष्ट फलत्वाद सब विद्याओं का एक ही फल है फल में भेद नहीं है इसलिए विकल्प अलग अलग अनुष्ठान करना ही उचित है व्याख्या जिस प्रकार स्वर्गा की प्राप्ति के साधनभूत जो भिन्न भिन्न यज्ञ याग आदि बताए गए हैं उनमें से जिन जिन का फल एक है उनका समुच्चय नहीं होता यजमान अपने इच्छानुसार उनमें से किसी भी एक यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है इसी प्रकार उपर्युक्त विद्याओं का ब्रह्म साक्षात का रूप एक ही फल होने के कारण उनके समुच्चय की आवश्यकता नहीं है साधक अपनी रुचि के अनुकूल किसी एक विद्या के अनुसार ही साधन कर सकता है संबंध जो सकाम उपासनाएं अलग अलग फल के लिए बताई गई है उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 60 काम्यास्तु यथा कामम समुच्ची एन व पूर्व हेतु हेतु हेतुभाव काम्या्या्या सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान तू तो यथा कामम अपनी अपनी कामना के अनुसार समुच्चयरन समुच्चय करके किया करे वा अथवा न समुच्चय न करके अलग अलग करे पूर्वहेतुभाव क्योंकि इनमें पूर्वोक्त हेतु फल की समानता का अभाव है व्याख्या सकाम उपासनाओं में सबका एक फल नहीं बताया गया है भिन्न भिन्न उपासना का भिन्न भिन्न भिन फल कहा गया है इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होने के कारण सकाम उपासना का अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक संधेह कर सकता है जिन जिन भोगों की कामना हो उन उनके लिए बताई हुई सब उपासनाओं का समुच्चय करके भी कर सकता है और अलग अलग भी कर सकता है इसमें कोई अड़चन नहीं है संबंध अब उदगीत आदि अंगों में की जाने वाली उपासना के विषय में विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है पहले चार सूत्रों द्वारा पूर्व पक्ष की उपासना की जाती है सूत्र एकसठ अंगेशु यथाश्रय भाव है भिन्न भिन्न अंगों में की जाने वाली उपासनाओं का यथाश्रय भाव, भाव है भाव है अर्थात जो उपासना जिस अंग के आश्रित है उस अंग के अनुसार ही उस उपासना का भी भाव समझ लेना चाहिए व्याख्या यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासनाएं हैं जिनका दिग्दर्शन पचपनवें सूत्र में किया गया है उनमें से जो उपासना जिस अंग के आश्रित है उस आश्रय के अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिए इसलिए यही सिद्ध होता है कि जिन जिन कर्मों के अंगों का समुच्चय हो सकता है उन उन अंगों में की जाने वाली उपासनाओं का भी उन कर्मों के साथ समुच्चय हो सकता है संबंध इसके सिवा सूत्र बासठ शिष्टे शिष्टे श्रुति के शासन अर्थात विधान से च भी यही सिद्ध होता है व्याख्या जिस प्रकार उद्गीत आदि स्त्रोत्रों के समुच्चय का श्रुति में विधान है उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओं के समुच्चय का विधान भी उनके साथ ही हो जाता है इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मों के अंगों के अनुसार उनके आश्रित रहने वाली उपासनाओं का समुच्चय हो सकता है संबंध प्रकारांतर से उसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र तिरसठ समाह कर्मों का समाहार बताया गया है इसलिए उनके आश्रित उपासनाओं का भी समाहार अर्थात समुच्चय उचित ही है व्याख्या उद्गीत उपासना में कहा है कि स्त्रोत्रगान करने वाला पुरुष होता के कर्म में जो स्त्रोत्र संबंधी त्रुटि हो जाती है उसका भी संशोधन कर लेता है इस प्रकार प्रणव और उद्गीत की एकता समझ कर, उद्गान करने का महत्व दिखाया है इस समाहार से भी अंगाश्रित उपासना का समुच्चय सूचित होता है संबंध पुनः उसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र 64। गुण साधारण्य श्रुते गुण साधारण्य श्रुते गुणों की साधारणता बताने वाली श्रुति से च भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या उपासना का गुण जो ओंकार है उसका प्रयोग समान भाव से दिखाया है जैसे कहा है कि उस ओम अक्षर से ही यह त्रय विद्या तीनों वेदों से संबंध रखने वाली यज्ञादि कर्म संबंधी विद्या प्रवृत्त होती है ओम ऐसा कहकर ही आश्रावण कर्म करता है ओम ऐसा कहकर होता अर्थात कथन करता है ओम ऐसा कहकर ही उद्गाता स्त्रोत्रगान करता है इसी प्रकार कर्मांग संबंधी गुण जो कि उद्गीत आदि है उनका भी समान भाव से प्रयोग श्रुति में विहित है इसलिए भी उपासनाओं का उनके आश्रय भूत कर्मांगों के साथ समुच्चय होना उचित सिद्ध होता है संबंध इस प्रकार चार सूत्रों द्वारा पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब दो सूत्रों में उसका उत्तर देकर इस पाद की समाप्ति की जाती है सूत्र पैंसठ नवा तस्सह भावाश्रुते है वा किंतु तस्सह भावाश्रुते है उन उन उपासनाओं का समुच्चय बताने वाली श्रुति नहीं है इसलिए न उपासनाओं का समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता व्याख्या उन उन उपासनाओं के आश्रयभूत जो उद्गीत आदि अंग हैं उन अंगों के समाहार की भांति उनके साथ उपासनाओं का समाहार बताने वाली कोई श्रुति नहीं है इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता कि उन उन आश्रयों के समुच्चय की भांति ही उपासनाओं का भी समुच्चय होना चाहिए क्योंकि उपासनाओं का उद्देश्य भिन्न है जिस उद्देश्य से जिस फल के लिए यज्ञाधि कर्म किए जाते हैं उनके अंगों में की जाने वाली उपासना उनसे भिन्न उद्देश्य से की जाती है अतः अंगों के साथ उपासना के समुच्चय का संबंध नहीं है इसलिए यही सिद्ध होता है कि उपासनाओं का समुच्चय नहीं बन सकता उनका अनुष्ठान अलग अलग ही करना चाहिए संबंध प्रकार प्रकारांतर से ऐसे सिद्धांत को दृढ़ करते हैं सूत्र 66 दर्शनात् अर्थात श्रुति में उपासनाओं का समाहार न करना दिखाया गया है इसलिए च भी इसका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता या क्या श्रुति में कहा है कि पूर्वोक्त प्रकार से रहस्य को जानने वाला ब्रह्मा निस्संदेह यज्ञ की यजमान की और अन्य ऋत्विजों की रक्षा करता है इस प्रकार श्रुति में विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए यह दिखाया गया है कि उन उपासनाओं का कर्म के साथ समुच्चय नहीं होता है क्योंकि यदि उपासनाओं का सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक भी उस तत्व के ज्ञाता होते और स्वयं भी अपनी रक्षा करते ब्रह्मा को उनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इससे यही सिद्ध होता है ये उपासनाएँ उनके आश्रयभूत कर्म संबंधी अंगों के अधीन नहीं है स्वतंत्र है अतएव समुच्चय न करके उनका अनुष्ठान अलग ही करना चाहिए तीसरा पद संपूर्ण